अध्यात्मोपनिषद अहंकाराग्रहानुक्त स्वरूप उपपद्यते चंद्रविमल पूर्ण सदानंद स्वयं प्रभ अहंकार से भुक्त हुआ पुरुष आत्मस्वरूप को प्राप्त करता है वह चंद्रमा के समान विमल होकर पूर्ण सदानंद और स्व्रकाश बनता है क्रियानाथा भवि चिंताक्षसना प्रक्ष मोक्ष सा जीवन मुक्तिरिष्य सांसारिक क्रियानाश से चिंता विनष्ट होती है और चिंता नाश से वासना का क्षय होता है वासना का विनष्ट हो जाना मोक्ष है और इसे ही जीवन मुक्ति भी कहते हैं सर्वत्र सर्वतः है सर्वा सर्व्रह्मवलोकनम नादार जो सर्वत्र सब तरफ सभी को मात्र ब्रह्म रूप में देखता है और जिसकी उद्भावना दृढ़ हो गई है उसकी वासना का लय हो जाता है अर्थात वासना विनट हो जाती है प्रमादों ब्रह्म निष्ठाया कर्तव्य कदाचन प्रमादो मृत्युहृत्याद्या ब्रह्म निष्ठा में कभी प्रमाद न करे क्योंकि प्रमाद ही मृत्यु है अपने आत्मा के अनुसंधान को छोड़कर जीवन बिताना प्रमाद है ऐसा विद्या के ज्ञाता विद्यावान ब्रह्मवादी कहते हैं यथा यथापकृष्ण सेठती आवृणती तथा माया प्रा वापी पर जिस प्रकार शहवाल को पानी के ऊपर से कुछ हटा देने के बाद वह क्षण मात्र भी वहाँ नहीं ठहरती और पूर्वत पानी को ढक लेती है उसी प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति भी यदि ब्रह्मनिष्ठा से थोड़ा भी हट जाए या दूर हो जाए तो माया उसे आवृत्त कर लेती है जीव तो यवल्यम विदेहल समाधि निष्ठता में भवन जिसे जीवित स्थिति में ही कैवल्यावस्था प्राप्त हो गई हो वह विदेह अर्थात देह रहित होने पर केवल ब्रह्म ही रहेगा इसलिए हे निष्पाप सम होकर निर्विकल्प विकल्प रहित बनो अज्ञान समाधिना ग्रंथे निशेष समाधि नदावतात्मदर्शनम जिस समय निर्विकल्प समाधि से अद्वैत आत्मा का दर्शन होता है उसी समय हृदय की अज्ञान रूपा ग्रंथि का पूर्ण रूपेण विनाश और विलय हो जाता है। हादिशु संजय उदासीवत आत्म तत्व अर्थात आत्मभाव को दृढ़ करके अहंकारादि का परित्याग करके उनसे उसी प्रकार से उदासीन रहे जिस प्रकार बर्तन वस्त्रादि के प्रति उदासीन भाव रखा जाता है ब्रह्मादिस्तम पर्यत मृथा मात्रा उपाधय तथा पूर्ण समाहमान पश्येकाशित ब्रह्मा से स्तंभ तृण पर्यत समस्त उपाधियाँ मिथ्या है इसलिए सदा एक स्वरूप में अवस्थित रहने वाले अपने पूर्ण आत्मा का ही सर्वत्र दर्शन करना चाहिए स्वयं ब्रह्मा स्वयं विष्णु स्वयं इंद्र स्वयं शिव स्वयं विश्वमिदिंचन स्वयं ब्रह्मा स्वयं विष्णु स्वयं इंद्र स्वयं शिव स्वयं विश्व और स्वयं ही यह सब कुछ है स्वयं के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है साभास वस्तु निरासत स्वये पर ब्रह्म पूर्णमद्रम पूर्ण मद्वय अपनी आत्मा में समस्त वस्तुओं का आभास रस्सी में सर्प की तरह केवल आरोपित है उसका निराकरण निरसन कर देने से वह स्वतः पूर्ण अद्वैत और अक्रिय अर्थात क्रियारहित पर ब्रह्म बन जाता है असत्कल्पो विकल्पोयम विश्वमितेक वस्तु निर्विकारे निरा निर्विशेषे भेदाकुतः कुतः एक ही आत्मारूपी वस्तु में जो यह विकल्प भेद प्रतीत होता है वह प्राय मिथ्या है क्योंकि निर्विकार निराकार और निर्विशेष में भेद ही कहाँ है दृष्टिदर्शन दृश्यादि भावशून्य निराभ कलपारण इवा परिपूर्णे चिदात्मरी वह चैतन्य अर्थत् आत्मा द्रष्टा दर्शन और दृश्य आदि भावों से शून्य है जो निरामय अर्थत निर्दोष तथा प्रलयकालीन सागर की तरह परिपूर्ण है तेजसी व तमोज्र विली भ्रांति निर्विशेषे अद्वित जिस प्रकार अंधकार प्रकाश में विलीन हो जाता है उसी प्रकार अद्वितीय परम तत्व भी भ्रांति का कारण ही विलुप्त हो जाता है वह आत्मा अवयव रहित है उसमें भेद कहाँ है एकात्म के परे तत्व भेदकर्ता कथम वसेत सुखमात्राया भेद करता वसेद के नवलोकित एकात्मक परतत्व में भेदकर्ता किस प्रकार रह सकता है सुसुप्तावस्था में सुख मात्र है उसमें भेद किसके द्वारा दिखा गया है चित्त मूलो विकल्पो यम चित्ताभाव न कशन अतः चित्तम समाधे ही प्रत्येक रूपे इस विकल्प अर्थात भेद का मूल कारण चित्त है यदि चित्त न हो तो कोई भी विकल्प नहीं है अतः प्रत्यक रूप परमात्मा में अपने चित्त को समाधि अर्थात समाहित कर दो अखंडानंदमात्मान विज्ञाज स्वस्वरूपत भैरंत सदानंद रहा अखंड आत्मा को अपना वास्तविक रूप जानकर सदा इस आत्मा में ही बाहर और अंदर आनंद रस का आस्वादन करो वैराग्यस्य फल बोधो बोधस्ोपरती फल स्वानंदानुभारे शो परते फलम वैराग्य का फल बोध ज्ञान है ज्ञान का फल उपरति विषयों से विरत होना है और उपरति का फल आत्मानंद के अनुभव से प्राप्त शांति है यद्युतरो पूर्वपूर्व तो निष्फलम निवृत्ति मा तृप्तिरानंदोपत उपर्युक्त वस्तुओं में जो उत्तरोत्तर न हो उससे पूर्व की वस्तु निष्फल है विषयों से निवृत्त ही परम तृप्ति है और आत्मा का आनंद स्वयं ही अनुपम है माधिर्जगोड़ पारोक्ष सबल सत्याध माया रूप उपाधि से युक्त जगत का कारण रूप सर्वज्ञत्व आदि लक्षणों से युक्त परोक्ष रूप से सबल अर्थात मायावेष्ट ब्रह्म जो स्वरूप वाला है वही शब्द से विख्यात है आलम्बनतया भाती योस्मत्त्यय शब्द अंतकरणत भिन्न बोध सदा जो मैं शब्द तथा प्रत्यय का आश्रय स्वरूप प्रतीत होता है जिसका ज्ञान अंतकरण से मिथ्या है वह जीव शब्द से जाना जाता है माया विद्य विहाय उपाधि पर जीवजो अखंडम सच्चिदानंदम परब्रह्मा ब्रह्म विलक्ष्यते ब्रह्म एवं जीव को क्रमशः माया और अविद्या यह दो ऐसी उपाधियां हैं जिनका परित्याग कर देने से अखंड सच्चिदानंद परब्रह्म ही भाषित होता है अर्थात दिखाई पड़ता है इत्थम वाक्य तर्थानुसंधान श्रवण भवे संभावितुसंधानम मननम से तत् इस प्रकार तत्वमसी आदि महावाक्यों द्वारा उनके जीव और ब्रह्म के एकत्व का अर्थ और अनुसंधान करना श्रवण है और जो कुछ सुना गया है उसके अर्थ पर युक्तिपूर्वक विचार विमर्श करके अनुसंधान करना मनन है ध्यान निर्विच किस्ते चेत स्थापित यत एकनत्व में निधिध्यासन मुच्य श्रवण और मनन द्वारा संदेह रहित हुए अर्थ में चित्त को स्थापित करके एकतानत्व प्राप्त करना यह निदिध्यासन है ध्वनि का ऊँचा नीचा पहना या भारी होना उसके दोलन अर्थात फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है समान दोलन वाले साज जब एक साथ बजते हैं तो उसके स्वर एक दूसरे में धुल मिल जाते हैं इसे ध्वनि दोलन का सुसंयोग अर्थात रेजोनेंस ऑफ फ्रिक्वेंसी कहते हैं एक तानत्व का अर्थ यहाँ भावनात्मक सुसंयोग अर्थात रेजोनेंस जैसा कुछ होना चाहिए